तया विसृज्य विश्व जगदे तचरा चरम सैषा प्रसन्ना वरदा नृण मुक्त साद्या पर मुक्ति हेतुभूता सनातनी संसारबंधे हे महर्षि मेधा अपने आश्रम में राजा सुरत और समाधि वैश्यो उनके मोह का कारण बताते हुए मोह की निवृत्ति का उपाय बताने के उद्देश्य से समझाते हैं राजन जो भगवती भगवान विष्णु की अभिन्न शक्ति हैं वैष्णवी कहलाती हैं वैष्णो देवी वैष्णवी कहलाती हैं भागवत में एक जगह पंक्ति हैं माया भगवती जया सम्मोहितम जगत भगवान विष्णु की माया है भगवती जिसने सारे जगत को मोह में डाल रखा है और इसीलिए जब भी जगत में कोई लीला करनी होती है लीलाधर को तो बिना इनकी सहायता के वो कोई लीला नहीं दिखा सकते इसीलिए अपनी लीला सहचरी को अपनी अभिन्न शक्ति आह्लादनी शक्ति को हर लीला में साथ रखना आवश्यक होता है बल्कि यूँ कहें कि लीलाधर तो केवल लीला देखते हैं लीला तो लीला करने वाली भगवती महामाया है संपूर्ण ब्रह्मांड को रच करके वही लीला देखने वाले दृष्टा को दिखाते हैं इसलिए जब कृष्णावतार हो रहा था तो सप्तम अवतार के रूप में सात्वें कोप के रूप में जब बलराऊ बलदाऊ देव की माँ के कोप में थे उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवती महामाया को जिनके बिना भगवान श्री कृष्ण की लीलाएँ अपूर्ण होती उनसे निवेदन किया भगवती जाओ और देवकी के कोप में पल रहे सप्तम गर्भ को संकर्षित करके और यशोदा के कोख में स्थापित कर दो और इसके बाद फिर मैं जब देवकी के कोख से अष्टम पुत्र के रूप में अष्ट आठवीं संतान के रूप में मैं प्रकट होऊं तब उस समय तुम यशोदा के यहाँ पर पुत्री बनकर के प्रकट होना रोहिणी के गर्भ में संकर्षित की थी हमने क्या यशोदा बोला संकर्षण का रोहिणी ठीक तो यशोदा के पुत्री के रूप में तुम प्रकट होना नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्थ नाशय श्यामी विंध्याचल निवासिनी ये दुर्गा सप्तती में आता है आखिरी आखिरी में जब वरदान देते हैं देवताओं को तो उस समय ये भगवती स्वयं कहते हैं कि मैं पुनः प्रकट होकर के और ये अट्ठाईसवीं चतुर्योगी में ये अट्ठाईसवीं चतुर्युगी ही चल रही है अट्ठाईसवीं चतुर्योगी में भगवती ने कहा वस्वतेन्तरे प्राप्ते अष्टावशति तमे युगे अष्टाविशति में युगे शुंभो निशुंभशान्यात्पत्ते थे महास्वरूप अट्ठाईसवीं चतुर्युगी में ये शुंभ और निशुंभ पुनः प्रकट होंगे उनको मैं नाश करूँगा नाश करूंगी मैं ये भगवती ने कहा था और साथ ही साथ वही कहा नंदगोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभव नंदगोप के घर में मैं यशोदा के कोप से प्रकट होंगी ततस्तव नाशयश्यामी तब मैं उन दोनों का नाश करूंगी निवास करूँगी कहाँ बोले विंध्या चले निवासिनी विंध्यवासिनी कहलाऊंगी ये भगवती वही भगवती को और भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु के रूप में जब थे तब उस समय ये भी कहा था यदि तुमने ये काम संपन्न कर दिया तो सारे संसार तुमको दुर्गा के रूप में चंडिका के रूप में चामुंडा आदि के रूप में नाना रूपों से नाना नामों से तुम्हारी पूजा करेंगे और जगत में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी एक वाक्य सुनने को मिलता है कलऊ चंडी विनायक कलयुग में दो देवताओं की प्रधानता रहेगी एक चंडी की प्रधानता और देव दूसरे भगवती के ही लाला गणेश जी की और इसीलिए आप देखेंगे मूर्ति पूजा जब की जाती है तो भारतवर्ष में गणेश जी के मूर्ति पूजा मृतिका के अथवा जिस चीज़ के बना करके उनकी पूजा की जाती है और भगवती की पूजा की जाती है पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक देखने को मिलता है पर पूरे भारत में भी माँ दोनों की प्रधानता और दोनों ही शीघ्र श्रवण करने वाले शीघ्र ही हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होंगे ऐसे शास्त्रों का वचन कलो चंडी विनायक हो तो कलयुग में इन दोनों की मान्यता सबसे अधिक हो रही है तो भगवान विष्णु ने कहा था कि जाओ संकर्षण को खींच करके वहाँ पर रख दो और मेरी लीला में हर समय सहायता करना और किस रूप में सहायता करेंगे जैसे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है जेल के अंदर तो ये भगवती निद्रा भी बन निद्रा बन करके सारी प्रहरियों को ड्यूटी देने वालों को सुला देती है और इधर भी यशोदा के यहाँ पे नंद भवन में भी इधर रहने वालों को भी सबको सुला देती है यहाँ तक कि जब भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य होता है तो उस समय यही भगवती जैसे सपने में दर्शन दे रही हो उसी भांति से वसुदेव जी को दर्शन दे करके ये कहती है कि शीघ्र इसको उठाओ और नंद बाबा को यहाँ पर पहुँचा और जिस समय यहाँ प्रकट होती हैं एक रूप से वहाँ विराजमान रहती पुत्री बनकर के और यहाँ पर इशारा करती हैं वसुधेव जी बालक को लेकर के जाते हैं और लाकर के ले जाकर के जैसे स्थापित करते हैं वापस आते हैं तो जैसे आप लोगों ने श्री कृष्ण सीरियल देखा होगा रामानंद सागर का बनाया हुआ उसमें इन्हें भगवती का आदेश मिलता है तभी वसुदेव जी ले जाते हैं और आते हैं जैसे कन्या को लेकर के और ये कन्या तो साधारण थी नहीं कंस के हाथ में दी गई तो यह अष्टभुजी दुर्गा के रूप में आकाश में खड़ी हो जाते हैं और आकाशवाणी कर देती हैं कि दुष्ट बच्चों को कत्ल करने की हद हो गई तुम्हारी अब तेरा मौत तेरी मृत्यु नजदीक आ चुकी और तेरी मौत तुझे मारने वाला यहीं कहीं प्रकट हो चुका है तो मुझे मारकर और छोटे इन बच्चों को मार करके क्या लेगा और क्या कमाएगा इसलिए अभी भी मौका है यदि तू तो अपना हित चाहता है तो निरपराधी बच्चों की हत्या करना बंद कर दे तो कदाचित तेरा कल्याण हो जाए या आकाशवाणी के माध्यम से वही भगवती कहती हैं रामानंद सागर के द्वारा बनाए गए सीरियल में देखेंगे तो बिल्कुल और भगवती वहीं पर वसुदेव जी को सारी बातें भुला भी देती उनको याद भी नहीं रहता कि हम हम अपने पुत्र को अष्टम को वाले को ले जाकर के वहाँ पहुँचाए और उसके बाद फिर वहाँ से हम कन्या को यहाँ लाए इसकी स्मृति नहीं रहती आप सीरियल देखेंगे उसमें पूरा स्पष्ट किया है द डॉक्टर रामानंद सागर कई ग्रंथों को खोज खोज करके प्रामाणिक धारावाहिक बनाते थे तो वहाँ पर देखने को मिला ये वसुदेव जी को भी पूरी बातें भूल जाती हैं जैसे सपने में कोई सपना देखा हो तो सपने की बातें तो याद भी रहती हैं कभी कभी भूल भी जाता है सपने भूल जाते हैं वैसे ही सारा कृत्य भूल गया जब बाद में शांडिल्य ऋषि उनको बताए दर्गाचार्य जी बताए तब उनको बहुत पश्चाताप होता है रोने लग जाते हैं कि दर्शन भी हुआ उनके साथ में हमारा मिलन भी हुआ लेकिन हम मालूम न कर पाए नहीं जान पाए उनको समझाते थे। तो ये भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति राधा रानी भी वही हैं महामाया भी वही हैं दो रूप इनको देखने को एक तो परब्रह्म स्वरूपणी हैं और एक जो प्रत्येक जीव को माया बनकर के फंसाए रखती हैं वो रूप भी उनका है माया भी है वो और समस्त व्यस्टिगत मायाओं की वो समष्टि रूप महामाया है इनको महामाई बोलते हैं महामाई महाअंबा और महामाया ऐसी ये भगवती हैं तो ये यही भगवती क्या करती हैं मेधा ऋषि कहते हैं तया विसृजते विश्वम सारे जगत को वही उत्पन्न करती हैं जगत को उत्पन्न करती हैं का तात्पर्य है ये जो नए नए चीजें उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं इनको तो उत्पन्न करती ही करती हैं लेकिन जो उत्पन्न हुए से नहीं है उत्पन्न नहीं है फिर भी उनको उत्पन्न उत्पन किए हुए की भांति दिखा देती है जैसे कल के प्रसंग में हम स्पष्ट कर रहे थे रस्सी में सांप नहीं होते हुए भी सांप को दिखा देना यही विश्व का सृजन है असली रूप में नहीं है उसी प्रकार से जगदीश परमात्मा में सच्चित मई भगवती राज राजेश्वरी में जगत दुनिया कुछ है नहीं लेकिन फिर भी जगत के रूप में दुनिया के रूप में उस एक परमेश्वरी को एक परमेश्वर को ये दिखा देती हैं यही जगत का सगल संपूर्ण विश्व की रचना करना है और गीता में तो बहुत ही सुंदर विश्लेषण आप लोग जो स्वाध्याय करते होंगे गहराई से टीका आदि पढ़ते होंगे उनको पता लगेगा बहुत ही वहाँ पर सुंदर सुंदरवास लिखे है सर्वेद्रीयगुणाभासर्वेन्वर्जित असक्तृच्च सर्व निर्गुण गुणभोक्चे यवक्षा यज्ञा मृतमश्ते अनामत्म ब्रह्म न सत्तन्ना सदुचते सर्वतः पाणीपादम तत्सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लो के सर्वमानृत ऐसे कहते कहते बहुत सुंदर बात आखरी आखिरी में कहते हैं कि सर्वभृत भी है यही भूतभृत भी है यही भूतभृत भूत और इसी के साथ साथ में आखरी में सत्रहवें श्लोक में वहाँ पर अंतिम पंक्ति में बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भूतभृत और ग्रसिष्णु और प्रभ ये तीन शब्दों से भूतभृत का मतलब है समस्त भूतों को धारण करने वाला और प्रभ का मतलब है सबको उत्पन्न करने वाला और ग्रसिष्णु का मतलब है सबको निगल जाने वाला ग्रास बना देने वाला तो वहाँ पर टीकाकार अलग अलग संप्रदाय के अनुसार टीका उपलब्ध होते हैं अद्वैत सिद्धांत के आचार्यों के टीका के अनुसार हम बताएं एक शंकरानंद जी करके दक्षिण भारत के श्रृंगेरी पेठ के आचार्य रहे शंकराचार्य रहे उन्होंने शंकरानंदी टीका लिखी तात्पर्य बोधनी नाम की टीका तो वह हमेशा अद्वैत परख ही लिखते हैं तो जैसे सर्प में रस्सी में सर्प का दर्शन होता है सर्प का रहना होता है और सर्प का समाप्त होना होता है वैसे ही इस जगत के बारे में वो कहते हैं कि एक अधिष्ठान पर ब्रह्म परमात्मा में होने वाली चीज़ों को भी उत्पन्न कर देता है और न होने वाली चीज़ों को भी उत्पन्न कर देता है ये उनका सामर्थ्य है भूत भ्रत का मतलब है जैसे रास्ते चल रहे हैं आप रास्ते चलते समय गर्मी के दिन हैं और सूर्य की किरणें पीछे सड़क पर पड़ रही हैं मध्यान्हन काल है गाड़ी पर चल रहे हैं आप या पैदल जा रहे हैं तो सड़क में बिल्कुल समतल शड़... समतल सड़क पर लगता है कि सड़क में पानी या रेगिस्तान पर चले जाएँ तो उस समय लगता है कि पानी है वहां पर पानी होता नहीं पानी नहीं है क्योंकि तो पानी होता तो जाने के बाद में वहां पर मिलना चाहिए पर पानी नहीं मिलता है। अब पानी नहीं है फिर भी पानी को दिखा रहे हैं नकली चीज को जो नहीं है उसको भी दिखा दे रहे हैं सर्प नहीं है तब भी सर्प को दिखा देते हैं यही इनका सर्जन करना है ये कब तक करना है बोले अज्ञान दशा में करते हैं जब तक जो अज्ञान है तब तक के लिए ये रचना है ज्ञान होने पर इसको निगल भी जाते हैं ग्रहशिकष्णु और ये धारण भी किए रखते हैं पता नहीं कब तक हमारा अज्ञान रहेगा कब तक सर्प दिखाई देता रहेगा इसका कोई पता नहीं इस प्रकार से इनके रचना कौशल है और इस कार्य में ये एकमात्र भगवती ही करती हैं और कोई दूसरा नहीं करता भगवान तो केवल तटस्थ हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति सूयते मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नये कौंतीय जगत विपरिवर्तते मेरी तो केवल अध्यक्षता रहती है मैं तो उदासीन बैठा रहता हूँ तटस्थ रहता हूँ और बाकी करती है प्रकृति मया वही करती दिखाती है संपूर्ण जगत को बना करके वही दिखाती है कर्तृत्व तो उसमें है भोक्तृत्व तो आदि भी उसी में है हम में न तो भोक्तृत्व है न करतृत्व है ना हम करने वाले हैं न भोक्ता हैं। तो यहाँ इस दृष्टि से भी यहाँ पर मेधा ऋषि कहते हैं तया विसृजते विश्वम यही भगवती सारे दुनिया को रचती बनाती जैसे बेटे बेटियों को घर परिवार को सगे संबंधियों को इनको तो उत्पन्न करती ही करती है इनमें जो संबंध है इस संबंध को भी यही उत्पन्न कर रही है में नहीं नहीं दिखा दे रही है। यही जगत, जगत के रूप में रचना करना है ये गहरे भाव है बहुत इनमें वो तो लोग वेदांत के संस्कार जिनका नहीं होगा थोड़ा समझने में कठिनाई होगी दया विसृजते विश्वम जगद ए तरा और अचर विश्व जो की है भी नहीं फिर भी फिर भी इसको बना करके दिखा दे रहे हैं ठीक वैसे ही जैसे आप कुंडल और सोना को समझते हैं सोना कुंडल कंगन अंगूठी आदि के रूप में बदलता है तो सोना कुंडल बन गया मतलब सोने में कुंडल था और इसके बाद फिर जो कुंडल है वो सोना है लेकिन एक दृष्टि से देखें तो सोना न तो कुंडल है और न कुंडल सोना है बहुत विचित्र बात है सोना कुंडल बना इसलिए कुंडल लेकिन कुंडल नहीं है बहुत विचित्र बात लगेगी आपको इसलिए क्योंकि सोना यदि कुंडल होता सोना यदि कुंडल होता तो कुंडल को सोनार जब मिटा देता है तो सोने को भी मिटना चाहिए लेकिन कुंडल तो मिट गया कंगन तो मिट गया अंगूठी मिट गई करधनी मिट गई नूपुर मिट गया लेकिन सोना नहीं मिटा यदि वह कुंडल होता सोना यदि कुंडल होता तो कुंडल के मिटने के साथ साथ ही सोने को भी मिटना चाहिए लेकिन सोना नहीं मिटा उसी प्रकार से कुंडल यद्यपि किससे बना सोने से तो इसलिए कुंडल जो है सोना तो है लेकिन वास्तव में कुंडल सोना नहीं है थोड़ा ये गीता जब पढ़ेंगे तब बात समझ में आएगी जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत मुझ में है और मैं संपूर्ण जगत में हूँ फिर कहते हैं संपूर्ण जगत मुझमें नहीं है और ना मैं संपूर्ण जगत में वेदांत के शब्द बड़े अटपट होते हैं इसी को ठीक ठीक से समझना कुंडल सोना है लेकिन फिर भी असली दृष्टि से सोना नहीं असली दृष्टि से इसलिए सोना नहीं क्योंकि जैसे सोना नहीं बेटता उसी प्रकार से कुंडल को भी नहीं बैठना चाहिए था अगर कुंडल सोना है तो फिर जैसे सोना नहीं मिटा उसी प्रकार से कुंडल को भी नहीं मिटना चाहिए था कुंडल कुंडल बना ही रहना चाहिए था लेकिन कुंडल मिट जाता है इसीलिए ये दोनों बातें बन जाती हैं जल में जल लहर है और लहर जल है लेकिन जल लहर नहीं है और लहर जल नहीं है ये बिल्कुल ऐसी सी बात है जल जो है लहर है जल, जल ही तो लहर बनता है तरंगे बनते है और कौन बनता है और, और तरंगे में दब देंगे, के, जल में देखेंगे तो उसमें जल के अतिरिक्त तो और क्या चीज रहता है कुछ भी नहीं रहता तो जो जल है वही तरंग है जो तरंग है वही जल है लेकिन वास्तव में न जल तरंग है न तरंग जल है ऐसे बोले यदि जल तरंग होता तो फिर तरंग की भांति जैसे तरंग मिटा तो उसी प्रकार से जल को भी मिटना चाहिए जिस समय तरंगे नहीं उठ रही हैं तो उस समय जल को नहीं होना चाहिए था लेकिन जल तो रहता है तरंगे नहीं उठती तरंगे नहीं उठती शांत जब हवा ना चले तो इसलिए जल तरंग नहीं है उसी प्रकार से तरंग भी जल नहीं तरंग जलने के मतलब अगर तरंग जल होते तो फिर हवा के जोर से न चलने पर भी तरंग दिखने चाहिए लेकिन तरंग नहीं दिखाई देते वो तो हवा जब चलती है तभी तरंग दिखती हैं। इसीलिए ना तो जल तरंग है ना तरंग जल है अब अपने आप पर घटा लीजिए आप अपने शरीर को बोलते हैं देखते हुए आपको नाम पूछते हैं, आपका क्या नाम है तो कहते मैं यशोदा बहन छू मैं यशोदा बहन हूँ कोई कहता मैं मैं प्रवीण भाई हूँ तो ये प्रवीण भाई अब देखिए वो यशोदा बहन है एक और एक प्रवीण भाई है ये तो सच बात है और बोलते समय वो दोनों के दोनों अपना परिचय देते समय यशोदा बहन कहें कि मैं यशोदा बहन हूँ और प्रवीण भाई भी बोलेंगे कि मैं प्रवीण भाई हूँ तो ये जब मैं प्रवीण भाई हूँ कहता है तो क्या दूसरी ओर इशारा करके कहता है कि मैं प्रवीण भाई हूँ क्या कैसे बोलता है या आप जब अपना परिचय देंगे आपका नाम मानो यशोदा बहन है यशोदा बहन है तो आप जब परिचय देंगे कि आप कौन है तो आप क्या बाहर की ओर उंगली का इशारा करते हुए दूर की ओर इशारा करते हुए कहेंगे कि मैं यशोदा बहन हूँ यशोदा बहन हूँ जब कहते हैं तब इस शरीर की ओर इशारा करते हैं ये शरीर की मतलब ये शरीर यशोदा बहन और उसको कह रहे हैं कि मैं यशोदा बहन हूं। तो ये तो सच है एक बात कि सोना कुंडल है और कुंडल सोना है मतलब ये शरीर यशोदा बहन है और यशोदा बहन शरीर लेकिन इसमें जो बैठा हुआ है वो यशोदा बहन होते हुए भी यशोदा बहन नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि अगर इस शरीर में बैठा हुआ यशोदा बहन होता तो फिर यशोदा बहन के 100 साल के आयु हो जाने के बाद में जब चिता में भी उसके शरीर को जला दिया गया तो उस समय पर इसका भी जल जाना चाहिए था ये भी जल जाना चाहिए था पर यह तो जलता नहीं योयम अक्लेद्योयम अशोष्योयम गीता कहती है ना तो इसको आग से कोई जला सकता है ना पानी से गीला कर सकता है न हवा से सुखा सकता है अच्छे दोयम अदा योयम काटा नहीं जा सकता जबकि इस शरीर को काट दिया जाता है लेकिन शरीर में रहने वाले को काटा नहीं जा सकता इसलिए शरीर में रहने वाला यद्यपि शरीर के नाम वाला बन जाता है लेकिन शरीर नहीं बनता बिल्कुल वैसी की वैसी बात यही दुनिया का दर्शन है दुनिया का दर्शन ये करके चर और अचर को दिखा देती है भगवती अपने आप में नाना प्रकार की चीजों को उभार करके दिखा देती है वस्तुतः हम ये सब होते हुए भी ये शरीर के रूप में होते हुए भी हम शरीर नहीं हैं ये बिल्कुल किनारे हैं पर इसको दिखा रही है यही कमाल की चीज है तया विसृजते विश्वम जगदे तराचरम और शैव ये कब तक दिखाती है लेकिन कहते हैं जब तक कि कोई इनकी ओर मुख ना करे श्रद्धा भक्ति से इनकी ओर मुख ना करे तब तक के लिए जगत दिखाती रहेगी दुनिया को दुनिया को दिखाती रहेगी और जब कोई इनकी शरण में आकर के प्रार्थना करते हुए निवेदन करता है कोई साधक मां मेरी रक्षा करो मुझे बचा लो मैं अब बहुत थक चुका हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं करना अज्ञान में सब के सब होता है जब माँ से प्रार्थना करने लगता है तब यही भगवती अनुकूल हो जाते है खुश होकर के फिर सैशा प्रसन्ना वरदा निणाम भवाति मुक्त मनुष्यों को फिर ये मुक्ति प्रदान करती है विद्या बन करके मुक्ति देने लग जाती है सारे दुखों से छुटाने लग जाती है। यही मुक्ति है इसीलिए ये विद्या भी है और अविद्या भी है अविद्या उनके लिए है जो शरण नहीं आते जो शरण आते हैं उनके लिए वो विद्या बनकर के प्रकट हो जाती है विद्या बनकर के फिर मुक्ति का कारण बन जाती है संसार ज्यों के त्यों है अपने जगह में बदलने वाला नहीं है मात्र हमारी दृष्टि को बदल देते हैं ज्ञान उत्पन्न हो जाता है वस्तु तो वही है जो वस्तु पहले दुखदाई नहीं लगती थी वही वस्तु विद्या के प्रादुर्भूत होने पर सुखदाई नहीं लग जाती है संसार रोलाने वाला है कब तक के लिए जब तक कि भगवती के भगवती के शरण में नहीं पड़ा कोई और जब भगवती के शरण में आकर के भगवती को पुकारता है तो भगवती उनके अंदर में जब ज्ञान या विद्या के रूप में उभरती है तब संसार बदलता तो नहीं है जो कि तो रहता है लेकिन जो संसार हमको दुख देने वाला लगता था अब वही संसार हमको सुख देने वाला लग जाता है बहु बेटे घर परिवार नाते रिश्ते शत्रु मित्र ये कोई नहीं है लगते ज्ञान होने पर सबके सब सबके सब, सब, सब आनंदप्रद हो जाते हैं इसीलिए आचार्य भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी जो कि इस संपूर्ण जगत को मिथ्या साबित करते हैं झूठा साबित करते हैं और गीता जिसको दुखालयम अशाश्वतम कहती है यह दुख का घर है और टिकाऊ नहीं है सब समय तक टिकने वाला नहीं है क्षणभंग है बदल रहा है जिसको अत्यंत क्षणिक बता रही है गीता और दुख के खजाना बता रही है गीता वही संसार हमारे लिए सुख देने वाला बन जा रहा है पूर्णम जगदेव नंदन वनम सर्वे विकल्प वाचा प्राकृत संस्कृता श्रुति ये भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि संपूर्ण जगत एक सुंदर आनंद वन है आनंद वन न, नंदन कानन जहाँ पर देवता लोग रहते हुए आनंद मौज मस्ती के साथ रहते हैं कोई दुख नाम की चीज उनको स्पर्श कर ही नहीं पाती वैसे इस दुनिया में आनंद के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं आनंद ही आनंद है सुख ही सुख है संसार का मतलब होता है सम्यक सार जिसमें सार ही सार बड़ा पर हुआ नहीं तो फिर इसका नाम असार नाम रखना चाहिए था जब तक अज्ञान है जब तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाए हैं खुद को नहीं पहचान पाए हैं या खुदा को नहीं प्राप्त किए हैं आत्मा को नहीं पहचान पाए हैं या तो फिर परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाए हैं तब तक के लिए संसार भी असार लग रहा है संसार असार लग रहा है जैसे जब तक पहचान ना हो तब तक हम डाल्डा को घी समझ रहे हों या घी को डाल्डा समझ रहे हों और गलत व्यवहार हो जाता है और जब समझ में आ जाता है तो डाल्डा को हम किनारे कर देते हैं घी को अपनाते हैं वो आनंद देने वाला बन जाता है वैसे ही ये दुनिया जब तक नहीं समझी जा पा रही है तब तक के लिए दुखदायनी है इसके रहस्य को ठीक ठीक से कोई व्यक्ति समझ ले कि लीलाधर ही लीला देख रहे हैं और लीला को दिखाने वाली भगवती राज राजेश्वरी है और हम तो इसमें कुछ भी नहीं हैं खामोखा हम परेशान हो रहे हैं और ये परेशानी तब तक हमारी बनी रहेगी जब तक कि जिसने इस दुनिया को बना करके खेल खेल खेल दिखाने की कोशिश की है उनकी शरण ना ली जाए इसीलिए मेधा ऋषि इसी कहते हैं सा विद्या परमा मुक्तिर सनातनी संसार बंध हेतु संसार में बांधने वाली भी यही है और संसार से छुड़ाने वाली भी यही है एक ही भगवती जो विमुख है वो पास में बंधते हैं जो सम्मुख है भगवती उनको उनको अपना स्वरूप बता करके दर्शा करके और हंसाती है आनंद प्रदान करती है उनको बंधन से मुक्त कर देती है इसीलिए संसार बंध हेतुश्चा शैव सर्वेश्वरेश्वरी ये सब ईश्वरों की भी ईश्वरी यही हैं जितने भी ईश्वर बने हैं जितने भी मालिक बने हैं उन सबको भी मालिक बनाने वाली यही हैं विश्व ब्रह्मांड सर्जन करी भगवती राजराजेश्वरी यह तो देवी भागवत पुराण के अंतर्गत तो ये तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ये देखते रह जाते हैं कि ये कौन देवी हैं और देवी भागवत पुराण के अंतर्गत ही जब महाप्रलय के समय पर चारों ओर जल ही जल रहता है कुछ भी नहीं रहता तो उस समय पर प्रलय कालीन जल के अंदर एक बरगद का पेड़ बरगद के पेड़ का भी पूरा का पूरा डूबा हुआ एक लास्ट में एक डाली बची रह जाती इसके बाद फिर धीरे धीरे इतना जल बढ़ता है कितना जल बढ़ता है कि वो पूरे शाखाएं डाली भी डूब जाती आखिरी में पत्तियां रह जाती ऊपर में थोड़ी थोड़ी तो उन पत्तियों में से एक पत्ती ऊपर में जल के ऊपर में छाई रहती है पर एक नन्ना सा बालक लेटा हुआ और अपने दाहिने हाथ से अपने दाहिने पाँव के अंगूठे को मुख में लेकर के एक चूस रहा चूसता और चूसते हुए मानो वो उसकी कोई और मां नहीं कोई खिलाने पिलाने वाले नहीं एक अकेले स्वयं के अंगूठे को चूस करके जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटा बच्चा होता है तो कैसे खेलते खेलते जब अपने अंगूठे को लेकर के मुख में चूसता है कोई उंगली कोई अंगूठे को कई पाँव के अंगूठे को वैसे ही छोटा सा बच्चा वो चूस रहा था उसको लगता था कि मैं आया, कौन हुँ, कैसे हुँ, तो समय अचानक आकाशवाणी हुई कि मैं ये सब कुछ ये मैं तो आकाश की ओर मुख करके देखा इस छोटे से बच्चे ने तो अष्टभुजी भगवती के दिव्य रूप को देख करके आश्चर्यित होन थे, थे? मार्कंड ऋषि को इस रूप का भी दर्शन हुआ करारिंदेन पदार मुखारुकुंद छोटा सा उस समय वो देखता बाद में फिर वो भगवती पूरा रहस्य समझाती है और आधे श्लोक में संपूर्ण भागवत का उपदेश करती है बाद में जब ये अभी मधु कैटव का संहार करने वाली भगवती आएंगी विष्णु के शरीर छोड़ करके आकाश में खड़ी हो जाती हैं और मधुकैटव का संहार जब हो जाता है तो उस समय ब्रह्मा जी भी विष्णु भी और शंकर जी भी तीनों के तीनों आपस में मिले हुए थे नीचे तो आकाशवाणी हुई बच्चों तुम लोग अब मेरी आज्ञा से जगत का जगत की रचना करो जगत का पालन करो और एक संहार करो तो उस समय चारों ओर जल ही जल दिखाई देता कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तब तो भगवान विष्णु कहते हैं कि अम्बो मां, यहाँ तो जल के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है यहाँ तो केवल जल ही जल है और ऐसे समय पर हम कहाँ क्या कैसे बना सकते हैं क्या बना सकते हैं यहाँ पर तो उसी समय पर भगवती देवी भागवत पुराण के अंतर्गत अचानक एक विमान उपस्थित होता है और उस विमान में चढ़ने के लिए इन तीनों को वह कहती हैं जो भगवती महानिद्रा योग निद्रा आकाश में खड़ी थी बोले इस पर सवार हो जाओ मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या सामग्री है दुनिया को बनाने के लिए जैसे ही तीनों के तीनों सवार होते हैं और अचानक मन की गति से वो विमान आकाश की ओर उड़, उड़ पड़ता है और देखते हैं कि ऐसे ऐसे जगह पर पहुंचते हैं कि हरे हरे वृक्ष लता वाले बड़े बड़े जंगल सुमेरु पर्वत का दर्शन होता है लोक का दर्शन हुआ ब्रह्मलोक का दर्शन हुआ जहां पर ब्रह्मा जी एक दूसरे पालन कर वहां रचना कर रहे विष्णु के वैकुंठ का दर्शन हुआ वहां पर दूसरे विष्णु हैं और उस विमान में बैठे बैठे ब्रह्मा जी और शंकर जी देख करके पूछने लगे कि ये कौन है आपके जैसे ही मिलते जुलते तो विष्णु बोले मैं तो यहाँ हूँ मेरी जैसी कौन है उसी प्रकार से कैलाश पर्वत के ऊपर में लाए तो देखते हैं कि यहाँ शंकर जी कोई दूसरे बैठे हुए हैं। कई चीजों का दर्शन कराते कराते, जब सिंधु द्वीप, भगवती के क्षीर द्वीप में मणि द्वीप में पहुंचे समुद्र पूरे समुद्र के दूध का समुद्र उसके बीच में एक मणियों से बना हुआ सुंदर द्वीप है धाम है वहाँ पर पहुंचे तो आकाश में ही बैठे बैठे ये सब दर्शन करने की दिव्य सुंदर धाम ये कौन सा धाम है तो बारीकी से जब देखने लग गए तो वहाँ पर अनेक देवियाँ विचरण कर रही हैं मणिदीप सुंदर महल बना हुआ है मणियों के बना हुआ और उस महल में सुंदर दिव्य रूप धारण करने वाली भगवती राजराजेश्वरी राज कोई देवी विराजमान है और वो देवियाँ कोई नीली साड़ी पहनी है कोई लाल साड़ी पहनी है और कोई पीली साड़ी पहनी हुई घूम कर रही सबके सब दिव्य रूप धारण करने वाली इनको देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को लगा कि ये कौन है चलो जरा नज़दीक से जा कर के देखें तो पास में जब विमान पहुंचा तो उस समय देखते हैं कि दिव्य भगवती के रूप को देख करके आश्चर्यचकित हो गए तो भगवान विष्णु ने कहा कि चलो अच्छा मौका है हम लोगों को दर्शन हो गया इन यही सारे संसार के मालकिन हैं इन्हीं की कृपा से हम सब हैं अभी तक तो हमको पता ही नहीं लग रहा था कि हम कौन हैं यही जगत जननी तो उस समय भगवान विष्णु याद दिलाते कहते हैं कि जब मैं छोटा था बट पत्र में था उस समय इन्हीं भगवती ने हमें अपना रहस्य बताया था ये मेरी जननी है हम तीनों के ये माँ हैं जननी चलो इनकी स्तुति करें तब तक, तक ब्रह्मा और शंकर कहने लगे कि भाई बड़े वीआईपी लोग हैं वहाँ पर कहीं अंदर जाने देंगे कि दर्शन के लिए नहीं पता नहीं रास्ते में रोक दें वो देवियाँ रोक दें तो भगवान विष्णु ने कहा तो फिर रोक देंगे तो कोई बात नहीं वहीं पर बाहर ही बैठ करके और प्रार्थना करेंगे स्तुति करेंगे किसी प्रकार से तैयार होकर के पास में जैसे पहुंचे अंदर जाने को उत्सुक हुए तो देखते हैं कि जैसे ही एक सीमा पार किए तो तीनों के तीनों स्त्री के रूप में बदल गए देवी के रूप में बदल गए उनको बहुत आश्चर्य लगा और इसके बाद तो बहुत सुंदर कथा है वहाँ पर अंदर गए दर्शन किए माँ ने उनको बहुत उपदेश दिया और उपदेश दे करके फिर कार्य बताया फिर जाओ मेरी कृपा से तुम्हारा सारा कार्य संपन्न होगा लेकिन तुम अकेले अकेले कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे इसलिए तुम लोगों को मैं दिव्य शक्तियाँ प्रदान कर रही हूँ मैं ही स्वयं अलग अलग शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ में विराजमान होकर के और जगत के कार्य करने में मदद करूंगी या यूँ समझें कि सारा कर्ता धरता सारे करने वाली तो मैं ही होंगी तुम तो केवल निमित्त मात्र बने रह, बने रहोगे ये कहकर के भगवती ने लक्ष्मी भवानी और सरस्वती तीन देवियों को प्रकट किया अपने देव से और कहा कि इनको स्वीकार कर ब्रह्मा जी को सरस्वती को समर्पित किए और भगवान शिव को भवानी को समर्पित किए और और विष्णु को को को को कमला समर्पित समर्पित किए किए लक्ष्मी जी को और साथ साथ ही तीनों तीनों तीनों कि देखो इन तीनों का तीनों के तीनों कभी भी अपमान न करना तिरस्कार न करना और तिरस्कार पूर्वक इनका नाम नहीं ग्रहण करना जिस दिन इनको तिरस्कार पूर्वक बुलाओगे और इनका तिरस्कार करोगे तो घर परिवार में तुम्हारी खटपट होना शुरू हो जाएगा और अपने काम में सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे हर जगह में तुम असफल ही असफल होते रहोगे क्यों क्योंकि इनके रूप में मैं स्वयं ही उपस्थित हो रही हूँ इसलिए एक जो स्मृति कहती है आत्मनाम गुरुर नाम नामाति कृपना सचा श्रेष्ठ काम जेष्ठा कल हो जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता हो उसको पांच लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए एक तो अपने बड़े संतति बड़े बेटे का नाम अपमान पूर्वक से जिस किसी के सामने नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमारी कीर्ति को फैलाने वाला है वो और हमारी उत्तर क्रियाओं को करने का वो अधिकारी है बड़ा पुत्र और अपना नाम गुरुजी का नाम साथ ही साथ आत्मनाम गुरुर नाम नामाति कृपण से और जो अत्यंत कृपण हो उसका भी नाम नहीं ग्रहण करना चाहिए कृपण का मतलब है एक तो हम लोग जिसको कृपण समझते हैं पंजोस वो तो वो है ही दूसरा कृपण वो है जो दुनिया में आकर के ना तो भगवान की आराधना कर पाया ना कोई सेवा कर पाया जीवन को बेकार जाने दिया उस व्यक्ति को बृहदारण्य उपनिषद कृपण कहता है यह कृपण है जो अपने आप को नहीं संभाल सका तो ऐसे व्यक्ति का भी नाम नहीं ग्रहण करना चाहिए और चौथा पांचवा एक तो आत्मनाम गुरुर नाम नामाति कृपना से और चौथा कौन ज्येष्ठ अपत्य मन बड़ा बड़ी संतति और पांचवे हैं कलत्र कलत्र मतलब पत्नी का नाम इनका नाम नहीं ग्रहण करना तो यहाँ भगवती भगवती राज राजेश्वरी राज कहती हैं जिस दिन तुम अपनी अर्धांगनी का अपमान करना शुरू करोगे इनका तिरस्कार करना शुरू करोगे उस दिन से समझ लेना कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारे हर कार्य में काम बिगड़ने की शुरुआत होने वाली है और ये कई कथाएं भागवत देवी भागवत में आते हैं जहाँ पर सचमुच ये बातें आई हैं तो उस समय उनको भेजे फिर तब तीनों के तीनों कहते हैं कि ये हमारी माँ है जगत जननी ये संसार को उत्पन्न करने वाली है संसार में बांधने वाली भी हैं और सबके समस्त इन्हीं की कृपा से हम ईश्वर बने हैं इन्हीं की कृपा से संसार बंद हेतु शैव सर्वेश्वरेश्वरी जब इतना परिचय दिया सुमेधा ऋषि ने तब राजा को बहुत आश्चर्य लगा कि अच्छा इन भगवती की कृपा से ही लगता है कि मैं राज्य शासन चला रहा था लेकिन मेरी बहुत बड़ी भूल हुई होगी इन देवी को हमने भुलाया तो पूछ लिया कि इतने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ताकत देने वाली ये भगवती हैं, उनको भी ईश्वर बनाने वाली ये सर्वेश्वरी राज राजेश्वरी हैं, राजाओं को भी राजा बनाने वाली राज राजाओं को भी राजा राजेश्वरी तब राजा सूरत को लगा कि इन भगवती की फिर तो जरूर शरण लेनी ही चाहिए इसलिए उन्होंने पूछ लिया भगवन का सा देवी महा याम भवान प्रभु आप कृपा करके बताइए जिसको आप महामाई कह रहे हैं महामाया बोल रहे हैं वो कौन है कौन है उनका परिचय क्या काम करती है वो किंग्र जो उसके क्या प्रभाव हैं क्या स्वरूप है कैसे उत्पन्न होती है वो आप कृपा करके बताइए बहुत सुंदर प्रश्न किया का देवी ब्रवीति चसा देवी यत् है ब्रह्म श्रेष्ठ है ब्रह्म विदां आप कृपा तो करके उन भगवती के स्वरूप का परिचय करा दीजिए वो कैसे उत्पन्न होती हैं क्या करती हैं और कहा रहती हैं अब ये प्रश्न इतना बड़ा है कि इसी प्रश्न के उत्तर में मेधा ऋषि ने संपूर्ण दुर्गा सप्तशती को सुनाया है पूरे दुर्गा सप्तशती को ये तो पहले अध्याय दूसरा से लेकर के तेरह तक के जहाँ तक कि राजा को वरदान देने के लिए भगवती स्वयं प्रकट नहीं हो जाती तब तक की कथा ये मेधा ऋषि ने सुनाई इस तीन चरित्रों में भगवती का समग्र स्वरूप सुनाया जो लोग इन तीनों स्वरूपों को ठीक ठीक से मनन करते हैं मंथन करते हैं उनका भगवती के चरण कमलों में भक्ति हुए बिना रहा नहीं सकते शक, रह नहीं सकते वो और भगवती की कृपा प्राप्त करते हैं इसको बताते हुए मेधा ऋषि जी कहते हैं कि राजन आपने पूछा उनके स्वरूप के बारे में सच कहें तो उनके स्वरूप को कोई दुनिया का कोई भी ज्ञानी नहीं जान सकता कोई नहीं जान सकता वास्तविक स्वरूप किसी के बस की बात नहीं है और आपने कहा वो कैसे उत्पन्न होती है कहाँ उत्पन्न होती हैं तो ये उत्पन्न होने की बात ये बात उसमें होती ही नहीं है नित्य वा जगन तया तथा बहुधा राजन जो होती होती है वो कभी भी उत्पन्न नहीं ये संपूर्ण जगत उन्हीं की मूर्ति है ये जगत के रूप में वो भगवती राजराजेश्वरी ही दिखाई दे रही हैं लेकिन जगत के रूप में जब तक देख रहा है देखने वाला तब तक के लिए वो दुखी होने से छूट नहीं पाएगा जगत को जब साक्षात भगवती के रूप में पहचानना शुरू कर दे, तब देखो से वो छूट, छूट जाएगा ये कैसे? बोले जैसे राजन कोई व्यक्ति बाहर से आया घर में अंधेरे में घुसा और अचानक सांप को देखा सांप तो था नहीं रस्सी थी तो बताइए रस्सी को देख रहा है व्यक्ति लेकिन जब तक उसको रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है तब तक उसका डर भगेगा या नहीं भगेगा जब तक सांप दिखाई दे रहा है तब तक आप निर्भय हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे जब तक सांप दिखाई दे रहा है तब तक आप निर्भय नहीं हो सकेंगे निर्भय तब होंगे डर तब भागेगा जब रस्सी रस्सी के रूप में दिखाई देने लग जाए पता लग जाए कि ये रस्सी है तभी आप निष्फिक रहोगे नहीं तो कमरे में फिर नींद भी नहीं आ पाएंगे बैठ भी नहीं पाएंगे डर लगा ही लगा रहेगा वैसे ही जैसे रस्सी में सर्प नहीं होते हुए सर्प दिखाई देता था और जब तक सर्प दिखाई देता था तब तक व्यक्ति डर से छूट नहीं सकता उसी प्रकार से भगवती राजराजेश्वरी ही ये जगत के रूप में दिखाई दे रही है लेकिन जब तक इसको हम जगत के रूप में देख पा रहे हैं तब तक के लिए जगत के फंदे से कोई छूट नहीं सकता इसको भगवती राजराजेश्वरी राज के रूप में दुर्गा के रूप में जब हम पहचान लेंगे तभी हम निडर हो सकेंगे जैसे रस्सी को रस्सी के रूप में जानने के बाद ही व्यक्ति निर्भय हो पाता है दुखों से छूट पाता है उसी प्रकार से है यह संपूर्ण जगत के रूप में दिखाई देने वाली भगवती राजराजेश्वरी राज इसीलिए मेधा ऋषि इसी कहते हैं कि नित्यवसा सा जगन जगनमूर्ति जगन का मतलब है जगत जिसका स्वरूप है जगत के रूप में वो दिखाई दे रही है रस्सी ही स्वयं सर्प के रूप में दिख रही है भगवती राजराजेश्वरी ही जगत के रूप में दिखाई दे रही है इसीलिए जो आप श्रवण करेंगे कभी जिसमें कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या तो इसका कोई दूसरा तात्पर्य मत लगा लेना ये जगत झूठा है मिथ्या है उसका यह तात्पर्य नहीं समझना कि मतलब ये ये नकली है तो ये छोड़ने की उनका तात्पर्य है कि सोना सत्य कुंडल झूठा कुंडल मिथ्या कहेंगे क्यों कहेंगे क्योंकि कुंडल बनने बिगड़ने वाला और सोना बनने बिगड़ने वाला नहीं वो असली रुकव है इसलिए उसको सत्य कहेंगे उसी प्रकार से ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या का मतलब है कि सच्चे अर्थों में जो ब्रह्म का दिखना है जित देखो तित श्याम वही है जित देखो तित तू ही तू है भगवती राजराजेश्वरी राज माँ तू ही है तेरे अतिरिक्त तो और कुछ कोई नहीं है जब ऐसी दशा जिस व्यक्ति के आ जाएगी तब उसका सच्चा देखना हुआ असली देखना हुआ और जो अभी जो देख रहे हैं देख तो रहे हैं भगवती को ही राजेश्वरी राज राज को ही हम देख रहे हैं लेकिन दिख रहा है सांप की भांति रस्सी जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता उसी प्रकार से देख रहे हम भगवती को ही लेकिन जगत के रूप में देख पा रहे हैं इसीलिए ये जो जगत के रूप में दिखना है यही मिथ्या है मतलब जगत नहीं है बल्कि भगवती राजराजेश्वरी है नाम और ये रूप इस रूप में प्रकट होता है इसलिए कहते हैं राजन उसको ठीक ठीक से समझ लेना नित्यव सा जगन सर्व वेदम ततम कोई घट खाली नहीं है सब घट मेरो खाली घट नहीं कोई हर जगह में वह कहाँ है उसका पता ठिकाना बताओ ऐसा जो पूछ रहा है उस व्यक्ति को भला क्या ठिकाना बताएंगे हम अगर वो व्यक्तियों की भांति किसी खास जगह पर रहती और किसी दूसरे जगह पर न रहती तब उसका पता बताया जा सकता और जो सबके सब जगह में उपस्थित हो बल्कि जिसमें सब कोई उपस्थित हो रह रहे हो उसका क्या पता बताएंगे सर्वं इदं मने सब को वो अंदर भी वही, बाहर भी वही, और अंदर और अंदर बाहर के बीच में जो है वही है अंतरबहि सूक्ष्मेयम दूरस्थम चांतिके च तक गीता के श्लोक में इस पर ब्रह्म रूपणी को देखें अंतर बहिश चब उतारा वही अंदर भी है और बाहर भी है और वही स्वयं चर और अचर भी बनी हुई है और साथ ही साथ जब इतनी बात है तो फिर वो क्यों समझ में नहीं आ रहे हैं तो कहते हैं सूक्ष्मत्वात अत्यंत सूक्ष्म है अत्यंत बारीक है और हमारी नजरें तो स्थूल में होती है मोट में मोटी में होती है बुद्धि मोटी है तो घर सूक्ष्म को क्या समझें नजदीक इतने हैं कि उससे नजदीक कोई दूसरा नहीं हो सकता और दूर इतने हैं कि उससे और कोई दूसरा नहीं दूर नहीं हो सकते कोई दूरस्थम चांते के चतत, अत्यंत नजदीक है राजन उस भगवती की शरण लो शेष चर्चा भगवती के सुंदर स्वरूप का वर्णन है इनके जितने रूप है वाराही आदि आएंगे उन रूपों को संक्षेप में आगे कहेंगे पर हम सब के सब आराधना की दृष्टि से इनको सुनें मनोरंजन की दृष्टि से अगर ये आप श्रवण करेंगे और आशा रखेंगे कि मनोरंजन की बातें हमको प्राप्त हों तब तो मनोरंजन की बातें आप और दूसरों से सुनते रहते हैं हमारे पास में वो सामग्री नहीं है हम उपासना की बातें जहाँ तक जिसमें हमारा खुद का स्वार्थ निहित है हम आपको मनोरंजन करा करके अपना मनोरंजन करके केवल हंसी में उड़ा देना वो अपने समय को नष्ट करना समझते हैं इसलिए जो बातें उपासना की हमारे जीवन को सुधारने वाली हैं सुख प्रदान करने वाली उन्हीं बातों को उपस्थित करने की कोशिश करेंगे शेष चर्चा भगवती के स्वरूप का आगे करेंगे